की पावन गंगा में तथा भागवत की कथा में मेरे ख्याल में बेटा से बल्दी कर दो गोविंद हरिओ नार गोविंद हरी तो आवाज ठीक आ रही है सबको हाँ ठीक है हरिऊ नारायण हरि गोविंद हरि गोविंद हरि हरिऊ नारायण हरी, हरे। गुवीन हरे। गुवीन हरे। हरी वेद की पावन गंगा में तथा शुभदेव जी महाराज की भागवत कथा के अमृत में हम प्रति सप्ताह सत्संग कर रहे हैं वेद के हमारे ऋषि हैं हम धारावाहिक के रूप में वेद को लेकर चल रहे हैं प्रथम वेद से प्रथम मंडल से ही आरंभ किया और अब हम तीसरे ऋषि में हैं हमारे तीसरे ऋषि हैं आजीर गति सुन भागवत की कथा हमें सुखदेव जी महाराज ने जो महाराज परीक्षित को सुनाई थी उसी कथा का अमृत पान हम सब निरंतर कर रहे हैं और अब तक की कथाओं में हमने जाना कि गोविंद सादिपिनी ऋषि के यहां से अमृत ज्ञान को धारण करते हुए मथुरा पधारे हैं मथुरा उन्हें पाकर धन्य हो गई दूसरी ओर हमने वृंदावन की कथाओं में जाना कि हमारे पास जीने के दो रास्ते हैं एक भक्ति का मार्ग है और दूसरा आसक्त जगत है विषांत जीवन है एक में व्यक्ति अपनी पहचान को खोकर जीता है और दूसरे में वो अपनी पहचान को पाकर स्वयं से भी धन्य होता है दोनों का भेद भी हमने बड़ी सूक्ष्मता से जाना है एक अंधता का जीवन है और अंधेरों में भटकने की मनोवृत्ति है और दूसरा हर क्षण सुखद है अमृतमय है और यही गोपियों को उनके गुरु ने श्री राधे ने बताया है उसे भीतर से मत जाने देना और इस भाव को न जाने देना क्योंकि भाव है तो भक्ति है भाव है तो भगवान है भाव ही सचराचर को निरूपित करने वाला है सबसे पहले भावना के गर्व से भाव से भक्ति उत्पन्न होती है और तब पत्थर की मूर्त भगवान बन जाती है यदि भाव नहीं तो तू भक्त नहीं वो भगवान नहीं और हम सब भाव ही जीते हैं भौतिकान फसल व्यक्ति एक चट्टान और शिला की तरह जीता है और अपने को जाने बिना यही मर जाता है बहुत प्रकार का जीवन है आसक्त विषांत जिंदगी कभी ईश्वर नहीं पाती है ये हमने वृंदावन की रूपियों की लीला में देखा और यदि हम बाहर जगत में भी देखें आप बाग में जाइए सभी तरह के जीव जंतु हैं वो कीड़े भी हैं जो मट्टी में मिली पास को खाद को खा करके उसे उर्वरक बनाते हैं जिन्हें आप केचुए कहते हैं क्या केचुए कभी खिलते हुए फूलों का आनंद जानते हैं कि कैसे वो कभी धीरे धीरे खुलकर एक खूबसूरत गुलाब बन जाती है कैसे वो स्कूम अबोधावस्था से संपूर्ण जीवन को पाती है क्या, कभी है? क्या को कभी जानते हैं क्या केचुओं को कभी तितने कोड़ना दिखाए विषांत जिंदगी पास खाते केचुओं की जिंदगी है वो क्या जाने कि सुख क्या है और सुख का क्षण क्या है वो तो पास खाते केचड़े की तरह केचड़ खाए तो सुखी हो वो किसान थी फूल खिला कैसे वो कहां जानता है कि झूलती हुई हवाओं का मजा क्या है छागर रोपण के बरसते पानी की बौछाने कैसी लगती है सूरज की उतरती हुई रोशनी का आनंद क्या है वो भी जीवेगा उसकी तो एक आसक्त विशांत सुख पर ही सुख है और अगर ईश्वर को भी पूजेगा तो विशांतता के द्वार ही पूजना चाहेगा विषयों में ही ईश्वर भी जीना चाहेगा वहां से आके कभी बढ़ ही नहीं सकती अन्यथा सुख विषयों में नहीं है सुख भाव में होता है भाव प्रदान जगत है एक खिले हुए फूल को उसके साथ खेल करके तुम उस सुख को ले सकते हो जो प्रत्य सृष्टि का परम आनंद है एक अबोध शिशु में है उसके पवित्र भोलेपन में यदि तुम अपने आप को जी रह पाओ तो एक भोला क्षण तुम ईश्वर की मन्मा का जी सकते हो और विशांतता में नहीं मिलता है और आज ब्रज की गोपनीय ने उस क्षण को सदा के लिए बसा लिया जब राजा ने कहा कि तो नंद कह रहे हैं कि गोविंद तो सादीप में ऋषि के पढ़ने चले गए गोकुण से पूछा कि क्या कन्हैया हमारे पास से चले गए हैं तो सबने कहा नहीं राधे हमने उन्हें भीतर से नहीं जाने दिया हम किसी व्यक्ति को तो नहीं जीते हैं हम किसी मूर्ति को तो नहीं जीते हैं हम भाव को जीते हैं हम भाव को जीते जिसने भाव खो दिया है उसकी पूजा व्यर्थ है उसका कोई अर्थ नहीं है हमने इस कथा को बड़े विस्तार से पिछले कई रविवार में पढ़ा है भावहीन व्यक्ति जीते जी मरा मरा सा जीता है वो नहीं जानता है जीवन का क्षण क्या है और उसकी अमृत क्या है जो इससे ऊपर उठे वो भाव को पाए और जो भाव को पाए वो भगवान को पाए और भगवान में ही सदा के लिए व्याप्त हो जाए लेकिन उसके लिए पांच खाति मनोवृत्तियों को त्यागना होता है इन दुर्गंध के रास्तों से बाहर निकलना होता है इन घर उदय जी की कथा में उदय जी हम कह रहे हैं उधर जी कथा तो अभी आने वाली है हमने हाँ, सुखदेव जी महाराज की कथा में जो सुखदेव जी सुना रहे हैं उनसे इस अमृतपान को लिया है कथा की मस्ती ऐसी होती है कि नाम भूल जाते हैं हाँ, तो सुखदेव जी महाराज सुना रहे और कथा कौन सुना रहे हैं सुख शुभ माने शुभ माने तोता कि तोते की तरह इस कथा को हर सांस लटते रहे ना ये नहीं कि यहां निकलो फिर वही दुर्गंध वही पास खाती मनोवृद्धि देश में दोहराते रहे मान। ये सत्संग को मनी मन यही अभ्यास कर पाए सुखदेव हैं जो हमें कथा सुनाते हैं इस कथा में ही जीना इसी में सोना इसी में रसोई परिवार सब करना मन में ये कथा चलती रहे तो तुमने सत्संग किया है क्योंकि खाली मन फिर शैतान का घर बन जाएगा इसे खाली मत छोड़ना और भगवान जब मथुरा में आए हैं मथुआ दुल्हन से सजी है हमने कथा में पढ़ा उग्र महाराज जो हैं, उनका कहना है कि उन्हें पहले ही बहुत देर हो चुकी है और वे श्री कृष्ण का राजाभिषेक कर यथाशीघ्र वनप्रस को जाना चाहते हैं गोविंद का भगवान श्री कृष्ण का राजाभिषेक होना है सारे साम्राज्य में सूचनाएं गई है, है। नंद जी भी तैयार हो रहे हैं लेकिन गोपियों ने कहा कि वो नहीं जाएंगे कभी नहीं जाएंगे जाते समय कृष्ण कह गए थे कि वो शीघ्र लौट के आएंगे तो जब वो लौट के आएंगे लोराने हम तभी जाएंगे हम नहीं जाएंगे नंद जी गए हैं साथ में बाकी और जितने राजा हैं छोटे वो सब साम्राज्य के अधीन है वे सब गए हैं ग्वाल बाल भी गए हैं वो भी है, और आधीन नहीं गए उन्होंने कहा हम नहीं उसके साथ जी रहे हैं हम ऐसे ही जिएंगे, वो हमारे अंतर में बैठा है हम ये शामिल पे नहीं गवाएंगे वहां हम जाकर दीन नहीं बनना चाहेंगे वो हमसे दूर रहे और हम दूर भीड़ में खड़े हैं हम वहां नहीं जाएंगे वो तो भीतर है हमारे वे नहीं रहे वे अपनी भाग्य में मस्त है क्योंकि तो उनके पास एक भी क्षण रीता नहीं है हमारे पास हम तो हर जगह बोर होते हैं दूसरी तो जगह भाग जाते हैं। है। है। कहीं पैर फिराया तो कहीं मन फिराया यही करते हैं लेकिन वो तो बहुत व्यस्त है उनका अंतर हृदय का देवता बालकन यह आज भी उनके पास है उसे खिलाना है पिलाना है अपनी कल्पनाओं में एक एक मोती सजाना है फिर उसे भजन सुनाना है फिर उसे सुलाना है फिर उसे जगाना और नहलाना है फिर उसे भोग लगाना है वो सारे काम करते हैं वे जाते हैं एक महाभारत की कथा उठाते हैं पांडवों के पूर्वज है, हैं महाराज यती ये कथा करते हैं तो जिससे पुनः ये भाव हमारे स्पष्ट हो जाए महाराज यती हैं वो बड़े शूरवीर राजा हैं और महाराज जयाती बनने जा रहे होते हैं जो उनको कुएं से आवाज आती है अरे कोई है हमें बचा लो तो ये देखा कि बहुत ही सुंदर कन्या तो कुएं में गिरी पड़ी है उन्होंने हाथ बढ़ा करके उसे हाथ दिया और बाहर निकाला और उससे कहा कि कौन हो तुम तो? तो उसने कहा कि मैं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूं नाम बता है देवरानी और महाराष्ट्रपरवा की की बेटी शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में धकेल दिया मेरा उसका झगड़ा हो गया तो मुझे यहां ठेक के चली गई तू तो यह आती है। उनको बाहर निकाल करके और उनको उनके आश्रम के समीप उतार करके लौट गए लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मोहित हुए आसक्त हुए अगर देवयानी ने हाथ उठाना कि वो ययाति का ही वरण करेगी तो सभी के विरोध के बाद भी शून्य ययाति ने वैताचार्य शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से विवाह कर लिया जब शादी हो रही थी तो देवयानी ने असुरराज विष् से कहा तो मैं आपसे दासी मांगती हूं यदि आप त्रिवाचा भरे तो मैं आपसे मांगू तुमका तो बेटी जो मांगोगी मैं दूंगा तो कहा दासी के रूप में मुझे दे दो राजकुमारी को वचन विष्ण परवा ने असुर शर्मिष्ठा से कहा है और वो दासी बन करके सेविका बन करके देवयानी के साथ चली गई ये यात्रिष्ठा को देखा तो उस पर भी मोहित हो गया और वो उसी से भी प्रेम संबंध बना बैठा जब देवयानी को पता चला तो वो बहुत कुपित हुई और ये यात्री का परित्याग कर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चले गए और उसको सारी बात बताई क्रोध में आकर शुक्राचार्य ने ये यात्री से कहा कि तेरा यौवन नष्ट हो जाए और वो भरी जवानी में भरपूर बुदा हो गया उसके चेहरे पर झुगियां आ गई सब बदन सबांग ढीले हो गए तो बड़ा दुखी हुआ और शुक्राचार्य के पैरों पर भी पड़ा कि महाराज मैंने तो अभी विषयों का सुख भोगा नहीं है पूरी तरह से मेरी तो बड़ी अतृप्तियां शेष हैं तुमने तो कहा कि ठीक अब आप किसी बेटे से उसका यमन ले ले जवान हो जाओ और वे या तीन है सब बेटों से मांगा कि तो मैं सारा साम्राज्य का उत्तराधिकार उसको दूंगा उसको एक बेटे ने दे दिया और वह आतीफे से युवा हो गया और एक लंबे शनि के बाद ये आती को भान हुआ कि मैं की भूख नहीं लिटती उम्र मिट जाती है और ये तो एक अंधे की जिंदगी है और उसने अपने यौन अपने बेटे को लौटाया और उसको राजपाट देकर यह बंद को चला गया लेकिन वो इतने दिल से जागा था उसने तक के तो द्वारा जो इन लोग पाना चाहता था वहां तक पहुंचा तो उसको उठा करके देवताओं ने फिर नीचे डाल दिया और वो फिर महापतन को चला गया यह हमारी कहानी है यह या कौन है यावर मन मेरा याती है यावर समझते हो खान बदोश आज यहां है तो कल वहां है ये भटकता रहता है कभी पॉजिटिव थॉट में तो कभी निगेटिव थॉट्स में वो देवयानी अर्थात देवयान स्वर्ग का राज गवा बैठता है और शर्म माने होता है संस्कृत में सुख शर्मिष्ठा शर्म धन स्थान हमेशा सुखा के पीछे भागे निशांतता के पीछे भागे सुशर्मिष्ठा के पीछे भागे कहानी फिर हमारी है ये जितनी महाभारत की कथाएं हैं ये गुरुकुल की शिक्षा कथा हैं। हमें अपने को पढ़ना होता है दुर्लभ ही मनुष्य की क्षण आज भी हम नहीं पढ़ पाए तो शायद हम कभी न जान पाएंगे क्योंकि धरती में एक कीड़े की तरह से विषांतता को पास को खाने वाली मनोवृत्ति मुझे अगला जन्म उस पास में ही तो देगी आकाश तो नहीं दिला देगी और हम हैं कि भगवान के साथ नाटक करना चाहते हैं पूजा कर लिए ड्रामा हो गया हम उस पूजा को जीने क्यों नहीं चाहते हैं उसका आनंद है। क्यों नहीं लेना चाहते हैं डूबे क्योंकि हमें उस पूजा से कोई वास्ता नहीं है वास्ता पास से है तभी तो हम कहीं एक जगह अपने भीतर अपने भोपल नहीं जी सकते और जो अपना हो के नहीं जी सकता वो किसका अपना हो सकता है जो अपने भीतर अपना भोक में नहीं जी सकता वो किसका सगा हो सकता है तो ये सगा से पहला भी एक नाटक है हमारा क्योंकि तो जो हम अपने ही सगे नहीं तो हम सगे किसकी हैं भक्ति किसकी कर रहे हैं क्या उसे ठगना चाहते हैं और नहीं ठगना चाहते हैं यदि हमें आकाश पकड़ना है तो हम पास क्यों खाते हैं दोनों में मूतियां तो एक साथ जी नहीं जा सकती है तो राजा ने कहा है कि हर सांस गोविंद में जीना है उसकी मनोहारी छवि का भाव एक सांस भी नहीं गंवाना है यदि तो वो भूल गया और हम केवल आसक्ति ले रहे हैं तो हमें कोई भक्त नहीं होगा हमने कोई ईश्वर को पाने की तलब लिए नहीं होगा किसी की भक्ति भक्ति नहीं होगी सिर्फ स्वांग होगा अब मैं पूछता हूं कि स्वांग क्यों करते हो भाई भगवान ने कहा था कि मेरे नाम का नाटक करना और यदि सचमुच तड़क है तो उस भजन को जीवन तो, को क्यों नहीं बनाते उस भक्ति को हर सांस क्यों नहीं बनाते हो? फिर कपट कैसे जीते हो आसक्तियां कैसे जीते हो हमें तो उसी में डूब के जीना है हमें तो उसी का बन के जीना है उस भक्ति के स्वरूप को हमने पिछले कई रविवारों में प्रवचन में इस पूरी कथा में पढ़ा है उस हिंदी की रिचाओ में भी पढ़ के आए हैं वरुण श्रुदी हवम इमाम इस प्रकार आत्मा में वरुण माने क्षीर सागर का स्वामी घटगटवासी आत्मा में और उसकी श्रुतियों अर्थात वेदों के अमृत ज्ञान में बुद्धि बुद्धि में, में अपनी बसाते हुए हवन हवन हर हर सांस होता चल, अपने में हर जो है, उसी में पलता चल चैन मिले और उसी से एक होने की उसी में डूब जाने की उसी में हर सांस जीने की उसी में अंतर करने की कामना को सदा जीवित रख है ना तो त्वर बस्यू रहा तमाम वस्यू आ चके यही लोगों में बसले बसे बसे तुम्हें चमकता रहू तुम्हारे ही मिनित यहां अपने हर ड्यूटी को घर हूं तो गृहस्थ में नौकरी हूं तो नौकरी में कार व्यापार हूं तो व्यापार में सिर्फ तेरा मिनट बना तुझे में बसा मैं अपने दायित्वों को ऐसे ही निभाता रहूं, जैसे कोई भी कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति करता है और ये कोई मुश्किल बात नहीं है मैं आपसे पूछता हूं एक ऑफिसर है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पुलिस के चीफ है मंत्री है मुख्यमंत्री है या कोई भी व्यक्ति है उसके पास अपनी कोई ड्यूटी कोई पावर नहीं उसे अधिकार राष्ट्रपति से ही मिलते हैं उसके पास जो भी पावर्स है वो डेलीगेटेड पावर्स है इन द नहीं बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही तो वो अपनी हर ड्यूटी को अंजाम देता है के पास कौन सा अधिकार है तो वह हर व्यक्ति चाहे मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है वो स्वयं ही नहीं वो जो भी कर रहा है उसके पास जो भी शक्ति है जो भी समर्थ है दमियम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास नहीं को सकता नहीं जो भी अधिकार है और उसको निमित लोगकर करके निमित प्रधानमंत्री बनके के निमित मुख्यमंत्री बनके के मैनेजर बनके के निमित हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनके के इंस्पेक्टर बनके उसने ड्यूटी को अंजाम देना है तभी वो कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार है बोलो अगर वो प्रेसिडेंट के द्वारा डेलीगेटेड पावर्स को मैं और मेरों के लिए अपने घर को भरने के लिए झूठ कपट और बलमानी में भूस में लगा दे तो क्या उसी ईमानदार कहोगे बोलो यही तो कहोगे कि राष्ट्रपति द्वारा दी गई सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है घंघोर बईमान है तो मैं उनसे पूछता हूं एक सवाल बड़ा सीधा सा तुम्हारे पास कौन सी पावर्स हैं? एक सांस एक क्षण धड़कन तुम बनाना जी नहीं पाए शरीर का तुम्हें कुछ बनाना नहीं आया तो तुम्हारे पंची शक्ति सत्ता कहां से आई बेटा कहां से लाएं? बता दो मुझे तुम्हारी भी तो तु सारी सत्ता शक्ति जो कुछ भी है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्स परमात्मा की दी हुई है अगर तुम उसे संकीर्ण हितों के लिए नजर कर रहे हो तो ये गृहस्थ धर्म निभा रहे हो या महा पाप कर रहे हो एक सवाल पूछता हो अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी तुमने बाकी है तो अपने को जवाब दे डालो तुमने गृहस्थ धर्म को अधर्म कैसे बना डाला क्योंकि ग्रास धर्म तो एक निमित धर्म है यह आसक्त धर्म कैसे हो सकता है जब तुम्हारा संपूर्ण जीवन हरि के निमित्त है तो तुम्हारा कोई भी कर्म निमित्त कर्म से आगे कैसे बढ़ सकता है दूसरों की बेमानी तो तुम्हें दिख गई और अपनी हर सांस की बेमानी न देख पाए इसी को कहते हैं धृतराष्ट्र की अंधता और ऊपर से बांधारी की पट्टी और तुमने इतना कुछ नीरे मिलेगा हम सब निमित हैं नारायण के तुम तो निमित धर्म ही धर्म है निमित मात्र भव सभ्य साची गीता गी वीर बिन कह रहे और यही इस वेद की दिशा में उन्होंने कहा है कि इमान श्रु भी हवम चाम है इस प्रकार आत्मा में ही आत्मा के ज्ञान में ही श्रुति वेदों में ही आत्मा के आत्मज्ञान में कोई बुद्धि में बुद्धि को उसी में डुबाए हुए हवम अद्यारंतर निरंतर हर क्षण अपने हाथ को अर्पित कर उसी में बसा रहे उसी में जी उसी में अर्पित होता चल चल बोले और उससे उसी में नये माने व्याप्त रहे अलग ना हटे क्न बसु आ जाके कि नारायण मैं आप में ही हूं मैं आप निमित्त निमित हूं इसी कभी न भूल और इसी सत्य से सदा चमत्दार है और पिछले रविवार की दिशा में हमने पढ़ा था त्वं विशवास से मे धीर देवंश राजसी राज माने प्रति श्री भी त्वं माने तुम से संपूर्ण सचराचर के लिए मेधिर वो मेघा बुद्धि से वरद करने वाले दिवश्च और तुम्हें दिन को गमश रात्रि को तथा जीवन की ज्योतियों को देने वाले हो सा मणि ऐसी ब्रह्म ज्योतियों के प्रति ब्रह्म को ज्ञान को धारण करता हुआ ईश्वर मय होकर अर्थात हरि का निमित्त होकर ही धारण कर यदि एक ईमानदार जिंदगी जीना चाहता है और इसमें गलत भी क्या है इसमें असत्य भी क्या है आज इतना सत्संग करने के बाद हम सब ने जान लिया कि जब संपूर्ण सचराचर आज भी उसी से प्रकट होता है हमें आज भी शरीर का कोच बनाना नहीं आया केवल मैं मैं करके मैंने आना ही तो आया बकरों के जैसा जब वही सब कर रहा है उसी की दया और कृपा से सब हो रहा है तो क्या मुझे भी एक ईमान प्रधानमंत्री जैसा गृहस्थी का एक ईमानदार नहीं होना चाहिए इस देश का नागरिक कि जैसे वो राष्ट्रपति का निमित होकर के कर्तव्यों और अधिकारों को धारण करता है मुझे भी परमेश्वर का निर्मित होकर के ही कर्तव्यों और अधिकारों को धारण करना चाहिए न कि मेरों के लिए पाप करना चाहिए दुर्योधन और दुशासन करते हैं युधिष्ठिर इसके विपरीत है यही तो महाभारत की कथा में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर उसी के साथ है जो सत्य के साथ है और सत्संग का अर्थ कोई भजन कीर्तन नहीं है सत का संग है तो कहा त्वन विश्व से वेद तो जैसे ईश्वर धारण कर रहा है उसी प्रकार तू भी सारे संसार को उसका निमित्त बन करके धारण कर अपनी निधा बुद्धि में तू भी इस विचार को बसना कि तो मैं निमित हूं गीता में जो अर्जुन को कह रहे हैं वो मुझे भी कह रहे हैं वो दिवस गमश रात दी बल्कि उन्हें भी, भी प्रकाश में भी तो आत्मा की ज्योतियों से राजसी जगमग रहे जो देख रहा है अपनी आत्मा की ज्योतियों का जिसने दिन का रात जिसने दिन का भान नहीं किया उसे रात का भान क्या होगा वो तो उस ज्योति में राज उस ज्योति में ही बसा रहेगा और उसी यज्ञ की ज्वाला को समझेगा अभी तो हमने बाहर हवन कर दिया स्वाहा आहा लड्डू बन गए हो गया हमने यही नहीं जाना यज्ञ क्या है जब यज्ञ आए हैं तब रहस्य खुला है कि आत्मे ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है उसी का प्रतीक बाहर आचार्य बिठाता हूं प्राणवायु ही यज्ञ का उपाचार्य है जो साथ उपाचार्य आता है हवन कराने के लिए आचार्य के साथ ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है मैं पवित्र अग्नि बाहर प्रकट करता हूं और ये शरीर ये तन सामग्री है तो मैं जिससे ये शरीर बनता है वो सारे भोजन को ये सामग्री बनाता हूं और जीव लो इस शरीर में मैं यजमान और बाहर भी मैं यजमान हूं तो जैसे कबूतर से कहा पढ़ाते हैं बाहर के यज्ञ से मैं गुरुकुल में बच्चों को वो यज्ञ पढ़ा रहा हूं जिसके द्वारा वो बाहर बार मट्टी से मनुष्य बनते हैं हा? तो कहा उनका ध्यान कर कि बाहरी बैठ के रह जाने लगी इतनी शतकुंडी यज्ञ हो गया हमने कहा बड़े तीर मार रहे हो? आयो हाइया था कबूतर से कहा पड़ो खरगोश से खा पड़ो, पड़ो गाय से गा पड़ो तो क्या कबूतर खरगोश और बाहर पकड़ के लड़का पास हो जाएगा अथवा उसे पढ़ना चाहिए तो वही यहां कहना कि बच्चों जो बाहर अभी तुमने हवन व्यक्ति किए हैं वही जो ज्योति तुम्हारे देता है ये उसका प्रतीक है असली ज्योति तुमने प्रज्वलित है और अपनी बुद्धि में इस ब्रह्म ज्ञान को इस वेद के अमृत को तो चाहे गोगुओं की बीगा कथा है अथवा वेद की रिचाए रास्ता एक ही दिखा रही है और आज की ऋषा में वेद की ऋचा बोलें जो आज की है तो फिर हम आगे कथा में चलें भगवान की कहा उदत्तम वो लोग धी मध्यम श्री अरागम जीव तो उत्माने ऊपर को उठते हुए उदमाने ऊपर को जाते हुए है ना पिस्ट माने बैठना और पिस्ट के आगे जब मैंने उद लगा दिया तो बना शब्द उत्पेष्ट माने खड़ा हुआ उठ जाना हाँ समझ में आया कोई मुश्किल तो को नहीं है भाषा समझ नहीं आएगी सब हाँ अरे बिल्कुल समझते आएगी और यह हमारा वायदा है आखिरी से वो लड़का हो अथवा मानस पढ़ लेने वाली हिंदी पढ़ने के जानती हो गृहिणी हो हम वे पढ़ाएंगे और अगले दिन वो रिचार वो सबको पढ़ाएंगे बोले हम हा तो कहा जो उत्तम उस सर्वोत्तम वो ऊपर को उठते हुए वो लोग उसकी उसी में मोहनक समाधी बजाते हुए उसी में व्याप्त होते हुए हम सब चलो और सारे पास जो है जो रस्सियां जो जकड़न है विषयों की आज में विगत कर दें काट डालें विपाशम आपने का बंदे भी नहीं और खुलने का नाटक भी कर डाले ये कौन सी पूजा है भाई आपकी ये कौन सी पूजा है लगता है फिल्म और टीवी सीरियल देखते देखते जिंदगी को एक सस्ता किराना नाटक बना बैठे वेद कहानी ऐसे नहीं होता है हा उद तमाम ऊपर उठी उस महान से उस सर्वोत्तम से मिलने का प्रयास करें उसी में जुड़ते चलें उसी में वो लोग थे और उसकी मनहारे छवि में डूबे रहे और देखो कितना सुंदर एक मनोवैज्ञानिक भाव है इसे परफेक्ट मैच मैचोर मेंटल लेवल एक, एक सुंदर मनोरम रूप में तुम्हारा ध्यान रहे और भाव रहे कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और बड़ा मोहक है बड़ा सुंदर है इस विचार से तुम दुखी होते हो या सुखी सुखी होते हो और ये विचार तुम्हें दुख देता है या परमानंद परमानंद देता है और यदि इस विचार को हटा देना तो आशक्तियों के विचार तुम्हें सुख देते हैं कि दुख देते हैं तनाव चिंता इसी में तो डाल देते हैं अभी हमारे एक भक्त मित्र पगारे उनका अगर लड़का देर भी लेट हो जाता है उसके बाद मुझे भयंकर तनाव और चिंता होने लगती है हमने कहा तुम बेटे को प्यार क्यों करते हो कि? कि तुम अपने बच्चे को प्यार भी करते होते अगर प्यार करते होते तो ये गालियां क्यों देते उसे क्योंकि आत्मा से आत्मा को राय होती है तो जब भी तुम्हें चिंता है डर है तनाव है बच्चे को टेलीपैथी क्या ट्रांसमिट कर रहे हो है? है चिंता और तनाव और उस तनाव में वो सीधा आविवाद हो कहो कहीं भड़िया श्चित कर रही हो और अगर यही मोहम्मद स्वरूप तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पनाओं में बसा रहे एक व्यवहारिक दृश्य दे रहा हूं नामी आप रोस में वे आप उसकी रक्षा करोगे वो निश्चित रूप से सकुचल आएगा और तुम्हारे जैसे मुस्कुराता हुआ आएगा हुआ और वो यकीन आएगा यदि तुम्हारा विश्वास अपल है और तुम्हारी भक्ति में खोट नहीं है भाव ही बांधता है भाव ही जोड़ता है भाव ही जिलाता है भाव ही मारता है भाव को परमेश्वर बना दो और भाव से अंतिम भाव संबंध कर डालो यही ये चा कहें उदोत्तम कैसे सर्वोत्तम व्यात होते हुए लोगी उसी में मोहित रहते हुए मोहित रहते हुए पर जब मन उसी में बसा रहेगा तो एक्स वाई जेड में क्यों जाएगा ईशा देश लोगों में क्यों जाएगा आसक्ति में क्यों जाएगा से निकलेगा तभी तो भटकेगा अब अपनी भटकती मनोवृत्तियों को ना देख के अपने को भक्ति मार्गी मान लेना क्या कोई समझदारी है? अरे इन्हें भक्ति की राह में आना है अभ्यास कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन अगर तुम्हें मान लो तो तुम तो भक्त हो तो आप अभ्यास क्यों कर करोगे वो भी रहे को दिया गया धोखा नहीं होगा ऐसा मत करो मेरे पास हम और हम सब बाकी सारी अतृप्तियों और इच्छाओं के पास इस प्रकार काट डालें। अब पास तो बहुत सारे हैं क्या तुम एक रस्सी काट सकते हो कैसे काटोगे कह दिया नहीं? इसका एप्लीकेशन भी लेने का वेद का है एक वेद है ये कहा वी पाश हम क्या कहा विपाश हम हर पाश से विवाद हो जाए ट जाए खोल डालो काज में कैसे करिए एक उदाहरण देता हूं कि एक लड़के को पकड़ के लिया मेरे पास अभी पहले कि स्वामी जी ये मिशन नहीं छोड़ता है और जितना मना करते हैं इसको शराब पीने से ये उतनी ज़्यादा पीने लगता है से कहा कि तो भाई तुम पीते हो ये बात तो समझ में है लेकिन जब यह कहते हैं ना पीओ तो तुम ज्यादा में भी नहीं लगते हो बोले हर बार जब यह शराब का नाम लग लेते मेरी तलब तो ले जाती होगा अगली प्रशन उदाहरण दिए तो उसका उत्तर भी देखना रह है कि गोविंद ने अगली बुधवा दी अपने आप सब भूल जाएंगे पीने की याद कब आएगी जब कृष्ण तेरे भाव से जाएगा तभी तो आएगी बोलो तो ये सहज मार्ग है कि उस बस गए जलती भूल गई सारे पास रहते हुए भी नहीं है विपाश हम और अगर उन्होंने वहां नहीं खड़ा है तो बंदा तो फिर हर जगह पड़ा है देखो क्या वेद का अद्भुत एप्लीकेशन है ये इसी इन ऋषाओं को कहते हैं सृष्टि के बिले हुए अमृत के कण कड़े और जिस पात्र में रखा है उसका नाम ऋग्वेद है कि तो प्रकृति को मथने के बाद जो मक्खन के गोले बने हैं ऋग ऋत और अर्थ होता है अमृत का वो कण ये रिचा बनी और जब इन गोलों का हमने पिंड बनाया तो ये सूप हो गया और जिस बर्तन में रखा है ये मक्खन के गोले डाले हैं उसका नाम क्या है ऋगवेत इन सब अर्थ एक है वो पात्र जिसमें ये अमृत के कणों के बने वो मखन के गोले भरे हुए हैं है या नहीं है अब तुम तो कहो कि वो शराब पीना छोड़ दे उससे कहो कि तू भगवान के उस मनोहारी रूप में अपने आप को नौछावर करने का प्रयास कर अगर सुधी उसमें बैठ गई तो झूठ कपट पाप आ सकती तो अपने आप छूट जाएगी और अगर तेरा मन ही उसमें नहीं बैठा है तो लाख मांझता रहे जब मन तेरे हाथ ही में तो नहीं तो सुधरेगा कौन इसलिए हम नहीं सुधर पाते हैं। उन्होंने हमें एप्लीकेशन देख भी दे दिया है कि वो तमन में मोन थी किसी ने अपने आप को नित्य स्थित करते हुए उसी में डूबे हुए हम सब अपने सारे बंधनों से विगत होते हुए मध्यम मध्यम माने जितने मध्यम मार्ग हैं, बीच के रास्ते आशक्त नहीं है भक्ति भी भौतिकता भी है पूजा भी है ये क्या ये मध्यम है वो क्या कहते हैं न घर के न घट के धरती पर है और ना आकाश पर तो कहा मध्यम चरित और उस मध्यम मनोवृत्तियों को चरितने जलाना मारना भस्म कर देखता जा कि नहीं? दो रहा नहीं एक रहा होगा एक जगह मेरा संपूर्ण समर्पण होगा और बाकी जगह मैं उसका निमित्त बन के सेवाएं दिया हूं परिवार में हूं तो परिवार उसका है मैं उसका निमित्त हूं निमित पति निमित पुत्र निम्ण पिता बन के भी तो मैं वैसे ही जी सकता हूं वैसे ही सारी ड्यूटी कर सकता हूं जैसे प्राइम मिनिस्टर कर सकता है जैसे चीफ मिनिस्टर कर सकता है जैसे इंस्पेक्टर कर सकता है मैं क्यों नहीं घर में कर सकता क्योंकि अगर वो धर्म तो से हटता है तो बलमान है घोषखोर है मक्का है करप्ट है बोलू तुम गा तो नहीं जो नेताओं को भी तुम्हें क्यों नहीं जी सकता मैं इतना कमजोर कायर क्यों हूं मैं एक नपूक जिंदगी क्यों जीना चाहता हूं तो कहा वो दो निमो निभाषण माध्यम से अवादमाने जीव से और सारी बाधाओं को वादमाने बाधाओं को अमानी अमान्य घोषित करता हुआ अस्वीकार करता हुआ तो अपने जीव को जीवात्मा को उस आत्मा में ले करता अनंत की ओर चल मोक्ष का मार्ग ले यह आज की रिचा क्या इसमें कोई मुश्किल बात है सिर्फ एक ईमानदारी की जरूरत है एक छोटी सी मेरी ईमानदारी मेरे साथ जुड़ जाए और मैं अपने साथ धुरंधर नहीं करना बंद कर कि आज भी तो आधा ऑफ द डे है टोटल सिविलाइजेशन इसी प्रद की करती है कि प्रेसिडेंट शुड रिमेड प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जो डेलीगेटेड पावर्स हैं, उसको पीएम सीएम एम जो भी है उसको राष्ट्र के हित में राष्ट्रपति की पावर्स को राष्ट्रपति का मिलित होकर के धारण करें चाहे वो सिपाही है अथवा पुलिस का इंस्पेक्टर या कोई भी ड्यूटी दे रहा है जो तो क्योंकि मेरा धर्म नहीं कि मैं भी उस परमेश्वर का मिलिट बनकर यथादायित्र को धारण करूं जहां खड़ा किया है वो तुम उसका निमित्त हो गया न कि विषया सख्त होकर आज अगर आर्मी के हमारे जो चीफ है जो बॉर्डर पर बैठे हैं ड्यूटी गए हैं अगर उस स्मगलर से पैसा लेके उन्हें पासान ऑन करने लगे तो हमारा क्या हाल होगा आतंकवादियों को भी आने देगा जब वो मिली तो, तो में छाती पर गोली खा करके कर सकते हैं कमजोर तो कारण नकते हैं कि हम घर गृहस्थी तो दर भी नहीं कर सकते वो जवान गोभी खा सकता है और तब भी वो अपनी मर्यादा अपने मुंह के धर्म को नहीं छोड़ता और मैं गृहस्थी के पाप के लिए कई सारे कुकर्म कर सकता हूं कर सकता हूं और वही बात इस वेद की रिचा कही है कैसे तुम कह सकते हो कि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि स्वामी ईश्वर की राय आज प्रैक्टिकल नहीं हाउ डू यू सी दैट कैसे कह सकते हैं ये तुम कैसे कह सकते हो कि इससे हटके जो तुम कर रहे हो बस बेस्ट तो जो विचार करो इसमें क्या मांगा वेद ने तुमसे अशिया ऑनेस्टी तेरी तेरी प्रति ये मत बोलो कि कल निर्धनतम मौत मरने डालो तुम और चित्र की लकड़ियों के चमड़ी हड्डी सब छोड़ के जानी होगी मकान दुकान नाता रिश्ता भूल जाओ तो क्यों कर रहे हो ये सब है इसके साथ एप्लीकेशन भी टोटल रूप में ऋषि ने हमें दे रखा है कि तो विषयों को छोड़ने के लिए विषयों को न गोविंद को गा अगर इसमें डूब गया है, तो वो तो छूट ही जाएंगे क्या बात है क्या बात कही है क्या सुंदर एप्लीकेशन है हा? क्योंकि जितना उनको सोचूंगा कि नहीं छोड़ना है तो पूजा किसी की कर रहा हूं उन्हीं की तो वो छूटे कैसे कोई लड़का है आपका छोटा सा है आपने कहा देखो वहां जाना खबरदार बनक्रम मत देखना तो सबसे पहले किधर देखेगा आपने चेतावनी दिया उसको वहीं देखेगा एप्लीकेशन तो है कि वो कोई निगेटिव बात ही नहीं कर रहा है वो तो खाली पॉजिटिव में ही हम हमको ले जा रहा है, है ना उसी में बस अपने आप भी पासन सारे पास खुल जाएंगे माध्यम से और सारे जो बीच के रास्ते हैं जो नपुंसक जिंदगी है वो अपने आप पास हो जाएगी अवाजानी है और सारे बाधाओं को अमान्य घोषित करते हुए छोड़ते हुए तेरा जो जीव रूप है वो आत्मा में आनंद की राह ले लेगा और इसी को हम भगवान की लीला कथा में भी चल रहे हैं क्योंकि उधर सुखदेव जी महाराज अपनी अमृत कथा सुना रहे हैं परीक्षित वो कहते हैं कि मैं भगवान की कथा का एक एक क्षण सुनना चाहता हूं और उन लीला कथाओं का लीला का रहस्य क्या है उसे भी जानना चाहता हूँ के जब वासुदेव लौटे तो महाराज उग्रसेन ने उनका राजा राजाभिषेक करने का घोषणा कर दी साथ चारों तरफ सोचने गए जरासंध और अशोभाजा तो नहीं पधारे क्योंकि जरासंध ने संकल्प ले लिया था कि वो कृष्ण को और मथुरा को ध्वस्त कर देगा जहां उसका जमाता कांस नहीं जी पाया और जहां उसकी दोनों बेटियां अस्थि और प्राप्ति विघ्र हो गई वो धैर्य तो इसी बात से वो नहीं है लेकिन अस्थि और प्राप्ति फैलाई भगवान का राज्यभिषेक हुआ और राज्यभिषेक हुआ उसके कुछ ही दिनों के उपरांत जब उस समाप्त हुए तो वाणाक्रस की तैयारियां शुरू हो गई वानाक्रस क्या होता था वो आपको बतलाते हैं गुरुकुल से जब आप जिंदा आदमी थे क्षमा करना मैं कह रहा हूं जब आप जिंदा इंसान थे वेन यू वर ए लिविंग बींग तब मनुष्य का जीवन एक पाठशाला का पाठ्यक्रम था जब आप एक जिंदा आदमी थे आज क्या आप मौत ढोते लोग हैं मौत से पहले हर दिन सौ बार मरा करते हैं आप जिंदा आदमी कहा है एक प्रेत प्रसाद की जिंदगी को कोई मनुष्य की योनी नहीं कहा करता तब तो ये था कि पैदा हुए तो बारह जन्मों की शूद्रता का प्रतीक बारह दिन का सूतक बरहा मनाया गया था मनाते आज भी हैं लेकिन खाली रूढ़ियां कर लेते हैं नहीं करना होता है यह बारह दिन का सूतक था बारह योनियों का प्राय बारह दिन का सूतक हुआ नाल काटने डों धानक या चमार जाति की दाई तब भी आती थी आज भी आती है गांव गांव में आती है और छुट्टी पर्यंत जच्चा और बच्चा को उसका छुआ के ही खिलाया जाता है पक्के बीस बिस् वाले पंडितों में भी क्यों क्योंकि तो कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं अज्ञान शुद्ध है और यह अगर यदि अज्ञान नहीं गया तो कोई वर्ण नहीं तुम्हारा एक वर्ण शूद्र वर्ण है इसलिए जन्मना ना जाएगे शूता घर घर भवे पवित्र हो जाए बालक शूद्र ही रहेगा जब तक उसका यज्ञ उपवी संस्कार नहीं होगा ब्राह्मण के घर में भी और गुरुकुल में ही यज्ञ पवी संस्कार होता है घरों में नहीं होता है जब गुरुकुल ध्वस्त हुए तब घरों में यह परंपराएं लौटी तो क्या है कि जीवन एक पाठशाला है जीव एक छात्र है तो पाठशाला की हर क्लास पढ़ते हुए उसे आगे होना होता है तो पहले अज्ञान की शूद्रता की क्लास से जब गुरुकुल में आया जब हुआ तो ब्रह्मचर्य की कक्षा में उसका प्रवेश हुआ ब्रह्मां आत्मा और जब उसने गुरुकुल में जो पंद्रह बरस हमसे ज्ञान दिया और ज्ञान से वरद हुआ वो और जब गुरुकुल से बाहर अंतिम उद्देश्य में ऋषि ने बताया कि तुमने ज्ञान को पाया ही है अभी प्रैक्टिस नहीं किया है प्रैक्टिकल बाकी है अगली क्लास में गृहस्थ धर्म में होगा अब तुम्हें गृहस्थ बनना होगा यदि उसने कहा कि वह गृहस्थ नहीं बनना चाहता तो कहा तो फिर तुम सीधे बानाप्रस को भी जा सकते हो लेकिन तुम्हें दोगुना बानाप्रस करना होगा और उसके बाद ही तुम्हें संन्यास की प्राप्ति होगी दूसरा रास्ता है लेकिन ग्रहस्थ में व्यवहारिक ज्ञान के लिए तुम्हें जाना होगा तो गृहस्थ क्या है ग्रहण इति, जो घर में स्थित है जो घर में ठहरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं गृहस्थ तुम्हारा घर कहां है घाय तुम्हार तुम्हारा वो मकान जिसमें तुम रहते हो वो तो तुम्हारा घर नहीं है घर कहां है यह शरीर अगर नहीं तो घर कहां है जीव तो घर कहां है ये शरीर और अगर आत्मा नहीं तो ये शरीर ही काम है तो जो आत्मा आत्मस्थ नहीं है वो ग्रहस्थ कदापि नहीं है हर बहुत ऊंचा धर्म है ये निया दीदी बचे एक मकान उधर से लाए उधर से जो ये तो एक परिवार पिशाच का जीवन है तुम क्या अचानक गृहस्थी होती क्या है ये यह आधार में हो सकता है धर्म नहीं हो सकता है ग्रहण स्था कि आत्मा में स्थित रहते हुए जैसे परमेश्वर सारे संसार को एक परिवार के रूप में बिना किसी ईर्षा द्वेश लोग मोह के धारण करता है क्या मैं एक छोटे परिवार को धारण करने का वही नाटक का पूर्वाभ्यास रिहर्सल कर सकता हूं है सर अर्थ मुझमें थोड़ी सी भी मेरे में साहस शक्ति है कुछ थोड़ी सी मर्दानगी है ये कि मैं नपुंसकता ही जीना आता है मुझे क्या मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं कि जैसे वो एक परिवार को गटगटवासी आत्मा सबको धारण करता हुआ वो घटगटवासी राम हर शबरी की जूठन को शबरी के जूठे डेरे साथ प्यार देता रत्न बदल रहा है या मैं कुछ लोगों को धारण करके एक पहला रिहर्सल कर सकता हूं वो ज्ञान जो बिल्कुल नहीं पाया है क्या मैं उसको यहां प्रैक्टिकल कर पाऊंगा यह सेल्फ टेस्ट है जिसे हम गृहस्थल कहते हैं और जब मैं धरती पर आया तो किसी ने कोई नियमित बनी कभी तो मैं उत्पन्न हुआ तो क्या मैं भी एक निमित पुत्र की उत्पत्ति कर सकता हूं यह मेरा शास्त्र धर्म है और हाय मेरा ये आसत अधर्म प्रश्न मैंने बनाया तो तेरा क्या तेरा लड़का है वो लड़का किसका कहा जिसने बनाया उसका ही तो है और किसने बनाया उसको उस बालक को बनाने वाला आत्मा है और उसकी मां ब्रह्म ज्ञालाएं यज्ञ की अग्नियां हैं जो देव में प्रज्वलित है और उसको बनाने में संपूर्ण सचराचर लगा है क्षति जल पावक, गगन समीर सब लगे ग्रहों नक्षत्रों की शोधा लगी उनकी ज्योतियां लगी उनके आशीर्वाद लगे ऋषियों के वरदान लगे गौ माता के थलों का दूध लगा वनस्पतियों ने अपने स्नान किए तो वो शिशु बना वो तेरा यह सबका बोलो किसका है वो तो फिर तुमने मेरा मेरा डाक है यह पाप क्यों की है मुझे और मान लिया तुमने कि तुम बहुत सही हो बाकी सब गलत है ये बंद भी जिया तुम यार सारे पीड़ा पीड़ाएं तुम्हें क्यों है? तो तुमने कहा यह नहीं है भगवान बता फिर तुम पर तो हर जगह प्रॉब्लम फंसे बैठी बेटे के फ्रंट पे तो बेटी के फ्रंट पे तो क्योंकि उसकी नहीं है सचराचल के उनके होते हर काम अपने जान होता तुम्हारे हैं अपनी जान नहीं तो रो रही सही क्या बात है तो यह था, था और धर्म और जब ग्रहस धर्म जीत लिया तो तुम्हारा हर पुरखा नियमित रूप से वानप्रस्थी होता था क्योंकि मानता था जीवन एक पाठशाला है और मुझे अगले क्लास में जाना है तो जीता से जीता जो हारा से हारा मैं अपने घर से रहा मैं बने प्रस्ती हो रहा हूं तो उसका एक उत्सव होता है और इस यज्ञ को हम कहते हैं राजसूय यज्ञ ना कि वो राजा लड़ते हैं और जो टीवी सीरियल ही कुंडे गए राजबाने अभी पढ़ के आ रहे हो राजसी। राज राजसु राजबाने ज्योति राज सुने उत्पन्न करना मैं ज्योतियों को उत्पन्न करने की राह नहीं बने की राह चला तो हर व्यक्ति राजस्वी यज्ञ करता है सो आज महाराज कर रहे हैं इसका ये है नहीं कि सब राजाओं को अपना अधिकार दिखाना ना ऐसा नहीं तो आज महाराज उग्रसेन राजस्व यज्ञ कर रहे हैं श्री कृष्ण मथुराधीश घोषित हुए हैं वे राजस्वी यज्ञ करते वाना को प्राप्त हो जाएंगे बनवासी हो जाएंगे वो महल और सारे ऐश्वर्य को ऐसे छोड़ देंगे एक क्षण है कि तुमसे एक चार भाई में छोड़ी जाएगी और आज मथुरा का सम्राट सब छोड़ के चला जाएगा क्योंकि वो जिंदा इंसान है हम सब एक मुर्दा जिंदगी जीते हैं आज अब तुम कहते हो ना स्वामी जी आजकल वृद्धा आश्रम खोलने चाहिए है इनका उनकी कोई देखभाल नहीं करता मैं कहने जरूर खोलनी चाहिए जो ठीक समझो करो लेकिन मैं नपुंसकों से पूछता हूं कि तुम्हारे पूर्वज कब बेटों के सहारे जिए थे आनी चाहिए आपको कौन था जो घर में रुकता था गैस के बाद वहां पर धर्म को प्राप्त हुए और बहुतों की शोभा हो गए घर के लोग उनसे वहां मिलने आते थे प्रेम और बढ़ते थे रुकते थे सत्संग